ओम शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कलम का जादू कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आज हम लोग नानक सिंह के बारे में बातें करने वाले हैं जो पंजाबी राइटर है कवि है गीतकार है उपन्यासकार है और विशेष मूल नाम इनका हंसराज था लिंग नाम से और भारत के एक अच्छे पंजाबी राइटर है जिनकी कहानी आज हम लोग सुनेंगे और आज के हमारे फनकार हैं कमलेश गुलाटी हमेशा की तरह कमलेश गुलाटी जी कलम का जादू इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है का जादू, का जादू। रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार और ओम शांति सभी सुनने वालों को और आपको भी और उम्मीद करते हैं कि सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुर, परमात्मा बिल्कुर, के नाम से जुड़े होंगे तो नानक सिंह जी जिनके बारे में आज हम बात करना जो शुरू करेंगे वो है कि वो पंजाबी भाषा के एक भारतीय कवि हैं गीतकार भी हैं उपन्यासकार भी हैं और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में उन्होंने साहित्यिक कार्यों के कारण अंग्रेज़ों से उन्हें कई बार उन्होंने गिरफ्तार भी किया और उपन्यास प्रकाशित किए जिसमें उन्होंने साहित्यिक प्रशंसा भी उन्होंने हासिल की हुँ, हुँ, हुँ, तो बेसिकली नानक सिंह का जन्म जो है पाकिस्तान के झेलम जिले में गरीब पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था और पहला नाम उनका रमेश या था हंसराज और उन्होंने बाद में सिख धर्म को अपना लिया और अपना नाम बदलकर कर नानक सिंह रख लिया हालांकि उन्हें कोई खास शिक्षा नहीं मिली थी पढ़ने का मौका नहीं मिला लेकिन कम उम्र में ही ऐतिहासिक घटनाओं पर कविताएं लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था बाद में नानक सिंह जी ने भक्ति गीत लिखना शुरू किया जिससे सिखों को गुरुद्वारा सुधार आंदोलन में शामिल होने के लिए उनको मौका मिला और 1918 में अपनी पहली पुस्तक सतगुरु महिमा हु. और जिसमें सिख गुरुओं की प्रशंसा में भजन शामिल थे और उनकी व्यावसायिक रूप से सफल साहित्यिक ये रचना मानेगी और एक और बात बता जी आपको कि बाग़ बाग़ का जो हत्याकांड हत्याकांड हुआ था हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, में, हुँ, तो उस बाग के कुछ जीवित बचे लोगों में से नानक सिंह थे अच्छा, यानी वो च्छा, मंजर इन्होंने अपनी आंखों से देखा था आप सोच सकते हैं कि वो कितना भयानक दृश्य रहा होगा और नानक सिंह जी ने उसको जिया कई बार जो आपके जो चैलेंजेस है लाइफ में मुश्किलें हैं वो आपको बहुत तराश देती हैं इस तरह तराश देती हैं कि वो नानक सिंह बन जाता है बिल्कुल बिल्कुल। और 13 अप्रैल उन्नीस को ब्रिटिश सैनिकों ने तीन सौ से 1500 या इससे भी अधिक लोगों का जो हत्या की थी और लोग घायल हो गए थे और एक बानवे लोग इसमें से घायल हुए थे और अमृतसर में बैसाखी का दिन ये जलियावाला हत्याकांड के रूप में जाने वाला बहुत ही शांतिपूर्ण रैली के प्रतिभागियों के दौरान हुआ था और नानक सिंह जी के दो दोस्तों के साथ ही ये वहाँ मौजूद थे वो जो दोस्त थे वो तो मारे गए इस घटना ने नानक सिंह जी को खूनी बैसाखी लिखने के लिए प्रेरित किया जो कि महाकाव्य कविता थी जिसमें अंग्रेज शासन का मजाक उड़ाया गया था <laughs> और नानक सिंह जी ने अकाली आंदोलन में शामिल होकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू किया और काली पत्रों के संपादक भी रहे इस पर ब्रिटिश सरकार का ध्यान गया क्योंकि वो पॉपुलर हो गए और गैर कानूनी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का आरोप लगाया गया इन पर और उन्हें लाहौर की बोरस्टल जेल में भेज दिया गया दूसरी कविता संग्रह उन्होंने जख्मी दिल में गुरु का बाग मोर्चा प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण सिखों पर अंग्रेजों की जो है जुल्म का उन्होंने वर्णन किया जो कि 1923 में प्रकाशित हुई और इसके बाद जेल में रहते हुए उन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे जिनमें चालीस हजार से ज्यादा गुरुमुखी लिपि में लिखे गए थे और पुरस्कारों से सम्मानित भी हुए 1960 में पंजाब का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार उन्हें मिला और दूसरा था ऐतिहासिक उपन्यास एक मयान दो तलवारा एक मयान और दो तलवारें और उन्हें उन्नीस में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एक बार साहित्य का अकादमी पुरस्कार भी उन्हें इससे सम्मानित किया गया रमेश जी अगर हम उनके जीवन के ऊपर नज़र डालते हैं तो एक सफल लेखक के रूप में वो उभरे 1945 में अपना लोकप्रिय उपन्यास सेंटली सिनर पवित्र पापी जिस पर फिल्म भी बनाई गई बाद में बड़ी सफल रही वो और नावल भी लिखा गया जिसने उन्हें प्रशंसा दिलाई और इसका हिंदी और भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ और उसके बाद इनके पोते नवदीप सिंह सूरी ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद करवाया <laughs> ट्रिब्यून का हवाला देते हुए नानक सिंह जी ने तीस से चालीस वर्षों तक भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाले उपन्यासकार उनको माना गया और इसके बाद अपने उपन्यास चिट्टा लौ हुँ श्वेत हुँ। रक्त हुँ। जो लिखा और ये हमारे उसमें मैट्रिक तक इसमें था ये, आ, था ये सब्जेक्ट हमारा अच्छा, और अच्छा। ऐसा लगता है कि हमारे समाज की जीवन रेखा में लाल रक्त कणिकाएं गायब हो गई हैं और सिंह जी के पोते दिलराज सिंह सूरी ने चिट्टा लो का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया अच्छा, अच्छा। जो के बाद में बहुत ही पॉपुलर हुआ और लोगों को एक आम आदमी की मानवता के बारे में उन्होंने इसमें बात की थी और एक बार नहीं आप उनके नावल जो है बार बार पढ़ने को मन करता था और एडम खोर यानी आदम खोर, खोर आग दी खेड बी पास चढ़ी कला छलावा चित्रकार दूर किनारा फौलादी पुल फ्रांस द डाकू गगन दमामा बाजे क्या बात है बहुत ही बढ़िया ये गगन दमामा बाजे जो हमें मैट्रिक uh, की uh, कक्षा में मिला था ये हमने पढ़ा इसको एक बार नहीं बीसों बार पढ़ा होगा और जितनी बार आप पढ़ते हैं गुरु सिंह जी की जो जीवन कहानी इसमें है कैसे उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया कितनी भयानक लड़ाइयाँ और कितने भयानक तरीके से अपने जीवन में जंगलों में बिताकर कर उन्होंने uh, स्वतंत्रता हासिल करने के लिए ये मतलब इसमें पूरी जानकारी थी इस तरह प्रेम विवाह एक लव स्टोरी एक जिस पर फिल्म भी बनी बाद में मंजधार आ, मिठा मोरा पाप दी खट्टी ये जो इनके नावल रहे पवित्र पापी जो बहुत ही प्यारी फिल्म इस पर बनाई गई थी जिसपे काफी पॉपुलर हुई और इसी तरह जितने भी रचनाएं की ना उनकी उनमें एक आम आदमी और खास करके उन पर प्रभाव रहा स्वतंत्रता संग्राम का मुझे लगता है कि काफ़ी जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में मिल गई है लोगों को सुनने वालों को बिल्कुल तो बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं जी बिल्कुल अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और मुझे लगता है कि आप जिन विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं बड़ा अच्छा सफल लेखक रहे उन्नीस सौ में उन्होंने अपना लोकप्रिय उपन्यास पवित्र पापी जिसका जिक्र आपने किया वो उन्होंने लोगों के बीच में लाई तो लोगों ने काफी प्रशंसा की उसकी और उसका हिंदी फिल्म के रूपांतरण में भी किया गया तो आइए अभी एक बहुत ही प्यारा संगीत अभी आपके लिए कलम का जादू इस कार्यक्रम सुनते रहो मते रहो तेरी दुनिया से सुख मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से खुख मजबूर चला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 इस कदर दूर के फिर लौट के भी पान सकूं ऐसी मंजिल के जहां खुद को भी मैं पान सकूं और मजबूरी है क्या और मजबूरी है क्या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 भर लाई अगर अशकू को मैं पी लूंगा आह निकली जो कभी ऊ तो मैं सी लूंगा कुछ वादा दुनिया से थोकी मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से रहे तू है जहां ले जा आई मेरी तेरी राहों से जुदा हो गई राय मेरी कुछ नहीं साथ मेरे कुछ नहीं साथ मेरे खत हाँ मेरी तेरी दुनिया से भूखी मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कलम का जादू कार्यक्रम में जहाँ पर नानक सिंह जी की कहानियों के बारे में कविताओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं उनके जीवन कहानी से जुड़ी बातें हम आपसे शेयर कर रहे थे और अभी आपने तेरी दुनिया से होके मजबूर चला ये गाना भी इनके ही एल्बम पर बनी फिल्म पवित्र पापी का है जो नाइनटीन में आई थी जिसमें तनुजा बलराज सहनी परिक्षित सहानी इन लोगों ने काम किया था और बड़ा अच्छा जो है कंपोजिशन था जिसको आपने अभी सुना और किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ दी थी और प्रेम धवन साहब ने इसे संगीत से सजाया था और प्रेम धवन जी ने ही इस गाने को लिखा था तो आशा करूंगा कि आप इस गाने को सुनकर इस भाव को जरूर समझ रहे होंगे कि पवित्र पापी इस अल्बम में आ, कितना संजीदा चीजें उन्होंने आ, नानक सिंह जी ने रखी है तो वो आइए इस पर आगे बात करते हैं आप सुनाए हैं कलम का जादू सुनते रहो रहोते रहो हाँ जी रमेश जी आपने पवित्र पापी नावल की बात की है तो नानक सिंह जी का लिखा यह नावल जो है उन्नीस में लिखा गया और पंजाबी साहित्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ नावल इसको माना गया एक छोटा नावल है जिस पर जिसमें रोमांच भी है रोमांस भी है इमोशंस भी हैं दर्द भी है जिसकी कोई हद नहीं है नहीं। तो नावल की कहानी शुरू से ही आपको पकड़ के रखती है और नावल बहुत तेज रफ्तार से चलता है इसकी कहानी आपको पसंद आएगी क्योंकि ये आज़ादी से पहले के जो दोनों पंजाब इकट्ठे थे ना उसकी कहानी है नावल की जो शैली है वो समय से 40-50 साल आगे की नज़र आएगी और इस पर जो फिल्म बनी है उसमें पन्नालाल जो है रावलपिंडी में एक घड़ियों की दुकान पर लिखा जुखा का काम करता है और उसका मालिक उसके काम से हमेशा ना खुश रहता है और पन्नालाल की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं है वो काम भी करना चाहता है उसको अपनी हमेशा बड़ी लड़की बीना के शादी की फ़िक्र लगी रहती है और एक दिन ऐसा हुआ रमेश जी के दुकान मालिक उसकी जगह से एक नौजवान लड़के केदार को उसकी जगह काम पे रख लेता है जो उससे बढ़िया काम करता है और जो पन्ना लाल है वो इस बात से खफा है लेकिन वो काम छोड़ते छोड़ते जब छोड़ने जाता है तो केदार को एक चिट्ठी देके के वहाँ से लापता हो जाता है और उस चिट्ठी के द्वारा उस पत्र के द्वारा उसने परिवार के ऊपर जो आर्थिक संकट चल रहा है उसके बारे में केदार को ही जिम्मेबारी ठहरा दिया कि मुझे उससे काम ने निकाल दिया काम से और तुमने काम वो पकड़ लिया इसलिए मेरा परिवार है जो अब आर्थिक संकट में है केदार उसके परिवार के साथ झूठ बोलता है कि पन्नालाल दुकान के लिए कहीं दूर गया है इस तरह केदार उसके परिवार को झूठ बोल बोल के उसकी पूरी आर्थिक मदद करता रहता है और केदार उसके परिवार के बहुत नज़दीक आ जाता है और पन्ना लाल की पत्नी को वो माँ कहता है पर बाद में वो पन्ना लाल की जो बड़ी लड़की है जिसकी जिसका नाम वीणा है उसकी शादी के बारे में उसको ज़्यादा चिंता होती है पन्ना लाल को लेकिन केदार को उस लड़की से अटैचमेंट हो जाती है नहीं, नहीं। और फिर वो अपने प्यार का इजहार करता है और ख़ुद को पापी समझने लगता है कि मैंने इनके घर की रोज़ी रोटी जो है वो छीन ली है और इस गम के साथ उसकी सेहत बिगड़ने लगती है ये सब बड़े शानदार तरीके से नानक सिंह जी ने आ, मन में उतारने की हाँ, कोशिश ही, ही। की है और नानक जी की सबसे बड़ी ख़ासियत ये रही कि ख़ास घटना के प्रति वो अलग अलग पात्रों की मनोदशा को बड़े अच्छे तरीके से दर्शाते हैं और केदार के गुस्से को रात को केदार और वीना के मन में जो ख्याल आते हैं उनके बारे में और वीना की मां की गैर मौजूदगी में जब वो रात को छत पर मिलते हैं तब का चित्रण बहुत ही शानदार ढंग से किया गया और मुझे लगता है कि वो आज से अगर हम 1927 की बात करें उस समय की तो ये चीज़ें जैसे प्यार की और एक दूसरे से जुड़ने की ऐसे है ना परिवार के को बताए बगैर ये बहुत बड़ी एक घटना माना जाता था और लोग इसको अच्छा नहीं समझते थे तो देखिए आप नानक सिंह जी ने वो जो समय था उसमें ये नावल लिखा और लोगों को इसीलिए ज्यादा पसंद भी आया बिल्कुर, तो बिल्कुर। ये चीजें देखने वाली हैं कि जो लेखक है ना वो कई साल आगे की सोच लेता है कि बिल्कुर, आने बिल्कुर, वाले बिल्कुर। समय में क्या होगा आजकल तो ये आम बात होगी ना बच्चे अपनी मर्जी से शादियां कर लेते हैं और असफल भी रहती है ज्यादातर बिल्कुल बिल्कुल इस जो पवित्र पापी इस एल्बम के बारे में बात किया और इस फिल्म का एक गीत भी है तेरी दुनिया से होके बिल्कुल इसमें ना बलराज हानी जी जो बड़े उम्दा हमारे कलाकार आ, हैं बहुत ही प्यारे और परीक्षा सानी उनके बेटे और तनुजा जी ने काम, जी, काम किया था काम और बड़ी फेमस हुई और आप देखिए जो बलराज सहनी थे ना वो खुद एक बहुत अच्छे लेखक थे और जितने भी पंजाबी लेखक थे ना उनकी उनसे दोस्ती थी हुँ, और हुँ। उनके घर में आके वो रहा करते थे बिल्कुल बिल्कुल हमने अभी आ, बात की थी आ, कमल साहब की जो ढुडी के में जिनका जन्म हुआ बलराज सहनी उनके घर अक्सर आया करते थे और मुझे एक स्टोरी याद आती की जब ये बीमार हुए ना जसवंत सिंह जी तो इनको फिर मतलब अपने चाहने वालों की याद तो आती है लेकिन बलरासानी हर वक्त इनके पास इनको मिलने आते रहे आखिरी दम तक जब तक वो बीमार थे बेड पर थे उठ नहीं सकते थे तो बलराजानी ने अपनी दोस्ती को आखिरी दम तक निभाया इतने वो अच्छे इंसान भी थे तो इसी तरह अगर हम इनके जो पुरस्कार इनको मिले हैं उनके बारे में बात करें बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी नानक सिंह की किताबें हैं ना जो उनके बारे में मैं आपको बता दूँ कि इनका जो किताबों के नाम जो ख़ास कर अध किला फूल अच्छा। नानक सिंह जी की बहुत ही प्यारी किताब सुनने वालों तक उन्होंने पहुँचाई पढ़ने वालों तक और नानक सिंह जी जो एक बहुत ही आम इंसान थे और उन्होंने जो आज़ादी के संघर्ष का दर्द झेला और इसके अलावा वो, वो गीत भी लिखते थे जिसमें बहुत सी फिल्मों में उनके गीत जो शामिल हुए एक बहुत ही साद मुरादा जो जिसको बिल्कुल मतलब है कोई उस पर दुनिया का असर नहीं है वो आज़ादी के संघर्ष में शामिल है जेल भी जाता है और उसने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की है, लेकिन साहित्य इतना ज़्यादा जुड़ जाएगा ये कुदरत का कृष्णा ही हम इसे कह सकते हैं जी कमलेश गुलाटी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया नानक जी की पवित्र पापी इस उपन्यास के बारे में जिस पर फिल्म बनी थी और साथ ही साथ आपने उनके पुस्तकों के बारे में भी जिक्र किया और लोग उनके पुस्तकों को पढ़कर वर्तमान समय को भी देख पाते हैं यानी उनकी पुस्तकें बहुत पहले लिखी हुई हैं लेकिन उसमें आज का जीवन दर्शन है तो आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति की कहानी या किसी प्रेम कहानी को जब वो दर्शाते हैं तो वो समय के आगे की दर्शाते हैं तो ये नानक सिंह जी की खूबसूरती तो कमलेश गुलाटी जी मैं चाहूँगा कि कुछ सुंदर कविताएं भी उसका भी जिक्र कीजिए जो नानक सिंह जी ने लिखा है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमारे श्रोताओं को भी इनकी जो पोइट्री है उस पर हमेशी प्रभाव वही मैं आपको बार बार यही बताना चाहूँगी कि स्वतंत्रता संग्राम का उन पर जो असर रहा जो जलिया बाग का उन्होंने मंजर अपनी आँखों से देखा वो था कि ए जुबा खामोश वरना काट डाली जाएगी खंजरे डायर से बोटी छांट डाली जाएगी चापलूसी छोड़कर अगर कुछ कहेगी साफ तू इस खता में मुल्क से फौरन निकाली जाएगी देख अगर चाहेगी अपने हम नशीनों का भला देख अगर चाहेगी अपने हम नशीनों का भला बागियों की पार्टी में भी तू डाली जाएगी hmm. अगर इरादा भी किया आज़ाद होने के लिए मिसल अमृतसर मशीने ग मंगा ली जाएगी अगर ज़रा सी की खिलाफतें रोल्ट बिल की मार्शल ला की दफ़ा तुम पर लगा दी जाएगी मारना अपने न हरगज़ लीडरों की बात तो मानना अपने न हरगज़ लीडरों की बात तो वरना सीने पर तेरे मार दुना ली जाएगी खादिमाने मुल्क की मजलस में अगर शिरकत हुई खादिमा ने मुल्क की मजलिस में एक और शिरकत हुई दी सजा जलिया वाले बाघ वाली दोबारा दी जाएगी तो ये आप देख सकते हैं कि कैसा उन्होंने लिखा और भारत माता का विलाप ये उनकी रचना है जी गैर सूरत है मेरी देखने आई कोई गैर सूरत है मेरी देखने आई कोई कौन है किस्सा एगम जिसको सुनाई कोई कहती है रो रो के हर एक पे ये भारत माता मुझे कमज़ोर समझ न सताई कोई hmm. दूध बचपन में सपूतों को पिलाया मैंने अब बुढ़ापे में दवा मुझको पिलाए कोई खौफ ऐसा है कि चलने से गिरी जाती हूँ खौफ ऐसा है कि चलने से गिरी जाती हूँ दोनों हाथों में मुझे आके उठाए कोई मैंने बिगड़ी हुई तकदीर बनाई सबकी मेरी बिगड़ी हुई तकदीर बनाए कोई मेरे बचपन में बहुत नाज उठाए सबने अब बुढ़ापे में मेरा नाज उठाए कोई ख्वाब गफलत में पड़े सोते हैं अहले वतन ख्वाब गफलत में पड़े सोते हैं अहले वतन होश में लाए कोई या इनको जगाए कोई तो ये भी आप देखिए कि उन पर भारत की स्वतंत्रता ले को लेकर उन्होंने हमेशा जो लिखा है न जी, जी, उसमें एक और है हिंदियों को इनाम ये बहुत प्यारी रचना है नानक जी की नहीं कोई दुनिया में सानी तुम्हारी चलो देख ली हुक्म रानी तुम्हारी नफा कुछ ना कानून रोल्ट से पाया बढ़ा दी मगर बदगुमानी तुम्हारी हवाई जहाजों से गोले गिराना न भूलेंगे हा मेहरबानी तुम्हारी सिले में फते की दिया मार्शल लॉ मिली है फ़क्त ये निशानी तुम्हारी असर आह का जब भी होगा हमारी असर आह का जब भी होगा हमारी बहाएगी आँख खुद पानी तुम्हारी ये खून बेकसों का बवक्ते ज़रूरत सुनाएगा किस्सा ज़ुबानी तुम्हारी अदालत के द्वार में जब अदल होगा न काम आएगी खून फिर तुम्हारी उसमें वो कहते हैं कि चढ़े हुए हैं दिमाग जैसे इधर हमारे उधर तुम्हारे बड़े निडर हैं तनाव इसके इधर हमारे उधर तुम्हारे तुम्हें यकीन है जबर से का हमें भरोसा है कलगीधर का कलगीधर गुरु सिंह जी को कहा उन्होंने हटेंगे हरगिज न पैर पीछे इधर हमारे उधर तुम्हारे पते तुम्हारी ज़रूर होगी अगर न होगा तो ये ना होगा ना दिल मिलेंगे शीर शकर हुए इधर हमारे उधर तुम्हारे पड़े हैं हसरत के ज़ख़्म दिल में नमक छिड़कना है तो छिड़क ले जलेंगे इससे नफ्स दो तरफ इधर हमारे उधर तुम्हारे यही नहीं अगर इसी तरह तुम डटे रहोगे नफ़ शख्सी पर खातिर है खालक की बना भी ख़ातिर है खालक की भी ना हो हामी इधर हमारी उधर तुम्हारे कौर रचना मकरव फरेब चल बसे अब दिन शबाब के ये पता उन्होंने कब लिखी ये रचना जब भारत के आज़ाद होने के आसार बढ़ गए थे अंग्रेज वापस जाना शुरू हो गए थे तो मकर व फरेब चल बसे अब दिन शबाब के भड़काने लगी है मौत भी सिर जनाब जब वक्त था हजूर का तब ऐश की खूब सामान सजाए रहे दुल्ला नवाब के जिनको ना थे नसीब कभी जाम के दीदार गटकाए उन्होंने शीशे हज़ारों शराब के इस कौम के शिकार का उनको जो हुआ शौक़ कटवाए गए बच्चे भी खाना खराब के पर अब है हवा और पर अब है हवा और ज़माना भी और है खिलते हैं उजड़े बाग में अब गुल गुलाब के तो ये प्रोग्राम जो कलम का जादू है इसमें नानक सिंह जी जो बड़े ही संजीदा और समय के मुताबिक बात करने वाले लेखक माने गए हैं कम बिल्कुल भी हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कमलेश गुलाटी जी आशा करूँगा हमारी सभी श्रोताओं को इनके कलम आपने जो पढ़े जैसे कविताएँ अलग अलग और जलन वाला जो विशेष रूप से जो कांड हुआ उसके बारे में उनको जो है उस चीज़ को लेकर उन्होंने बड़ी संजीदा से जो उपन्यास लिखा उस पर फिल्में बनी और लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी लोगों के जीवन को बहुत अच्छी तरह से उजागर करती हैं और जीवन को एक नए अंदाज में एक त्याग और भाग्य दोनों को मिलाकर उन्होंने लिखा है तो बड़ा सुंदर जो है इनकी रचनाएँ है और मैं चाहूँगा कि अगली बार हम लोग फिर से Uh, कुछ और राइटरों के बारे में भी बात करेंगे और आज के लिए कलम का जादू इस कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो रहोते रहो